संक्षिप्त महाभारत आशुमेधिक पर्व कपिला का अयोग्य कपिला्य में, में कपिला गौ के उत्तम दान का वर्णन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया देव देवेश्वर जब कपिला गौ ब्राह्मण को दान में दी जाती है तो उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं आपने जो दस प्रकार की कपिला में बतलाई है उसमें से कितनी कपिलाएँ पुण्यमयी मानी जाती है देवताओं और पितरों ने उसके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है और उन गांवों का रंग कैसा होता है ये सब बातें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है भगवान ने कहा राजन परम पवित्र गोपनीय एवं उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ सुनो जिस समय गौ प्रसव कर रही हो और बछड़े के दो पैर सिर सहित यौन से बाहर दिखाई दे रहे हो मुनियों द्वारा वही उसके दान का उत्तम समय बताया गया है जब तक बछड़ा आकाश में ही लटका रहा हो पृथ्वी पर नहीं गिरने पाया हो तब तक वह गौ पृथ्वी का स्वरूप मानी जाती है इसलिए उसी अवस्था में गौ का दान करना चाहिए युधिष्ठिर प्रसव काल में बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं तथा उसके गर्भ के के जल से धूली के जितने जाते हैं उतने हजार वर्षों तक दाता में प्रतिष्ठित होता है। सहित को सोने के आभूषणों तथा अन्य सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत करके तिलों के साथ दान में देना चाहिए जो इस प्रकार दान करता है उसके द्वारा नदी समुद्र पर्वत वन और कानड़ों सहित चारों और की पृथ्वी का दान हो जाता है इस प्रकार का दान पृथ्वी दान के समान ही माना जाता है तथा गुरु स्त्री गि महान पातकों से युक्त मनुष्य भी उपरयुक्त इस प्रकार से कपिला गौ का दान करने से शुद्ध हो जाता है जो मनुष्य सवेरे उठ कर मुझ में भक्ति रखते हुए इस परम पुण्य में उत्तम खपिलाधान के महात्म का पाठ करता है उसके पुण्य का फल सुनो इस अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में मन वाणी अथवा क्रिया द्वारा किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है जो श्राद्ध काल में इस अध्याय का पाठ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसंग को भक्तिपूर्वक सुनता है उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं अब मैं कपिला गौ के संबंध में विशेष बातें बतला रहा हूँ पहले जो मैंने तुम्हें दस प्रकार की कपिला गौ में बतलाई है उनमें चार कपिलाएँ अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली है सुवर्ण कपिला रक्ताक्ष पिंगला पिंगलाक्षी और पिंगल पिंगला ये चार प्रकार की कपिलाए श्रेष्ठ पवित्र और पाप दूर करने वाली है इनके दर्शन और नमस्कार से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं ये पाप नाशनी कपिला गवे जिसके घर में मौजूद रहती हैं, वहां श्री विजय और कीर्ति का नित्य निवास होता है इनके दूध से भगवान शंकर दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्निदेव तृप्त होते हैं पिता पितामह और पृथ्वी तो एक बार भी के दूध आदि देने पर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं कपिला गौ के घी दूध दही अथवा खीर है जो जितेंद्रीय रहकर एक दिन रात उपवास करके कपिला गौ का पंच गभ्य पान करता है उसे चांद्रायण से बढ़कर उत्तम फल की प्राप्ति होती है जो क्रोध और असत्य का त्याग करके मुझे चित्त लगाकर शुभ मुहूर्त में कपिला गौ के पंच गव्य का आचमन करता है उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है जो योग में पृथक पृथक मंत्र पढ़कर कपिला के पंचगभ्य से मेरी या शंकर की प्रतिमा को स्नान कराता है उसे अश्वेध यज्ञ का फल मिलता है वह तो निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर आकाश की शोभा बढ़ाने वाला विमान के द्वारा मेरे अथवा रुद्र के लोक में गमन करता है पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम वेद मंत्रों के द्वारा अग्निकुंड से सुवर्ण के समान कांतिमती कपिला को उत्पन्न किया उस होम धेनु की प्रभा दूर तक फैली हुई थी उसके उत्पन्न होते ही रुद्र आदिक देवता सिद्ध ब्रह्मषि वेद वेदांग यज्ञ समुद्र नदिया पर्वत मेघ गंधर्व अपसराए यक्ष और नाग वहा उपस्थित हुए उसे देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और सभी अनेकों प्रकार के मंत्र पढ़कर बारंबार स्तुति करने लगे। उस के सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसके तीन उसका बचला उसके तीन उसका साथ ही था, तथा वह अमृत के के प्रकार करने के लिए अरणी के समान थे। समस्त देवता आदि के हाथ जोड़कर उस गौ को प्रणाम किया और चतुर्मा ब्रह्मा जी से कहा भगवान बताए हम आपकी किस आज्ञा का किस प्रकार पालन करें देवताओं को तृप्त करेगी जब अग्निदेव स्वयं तृप्त हो जाएंगे तो आप लोगों को भी तृप्त करेंगे इसके दूध रूपी अमृत से आप लोगों के बल और पराक्रम की वृद्धि होगी और आप इच्छा करते ही दा, दानों पर पर पर विजय जाएंगे। के के ऐसा कहने पर देवताओं के मुख प्रसन्नता छा गई और वे कपिला को इस प्रकार वरदान देने लगे। देवी जी ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है इसलिए तुम परम पवित्र शुद्ध और पाप का नाश करने वाली हो जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार करेंगे अथवा जो अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे भक्ति रखने वाले उन मनुष्यों का एक वर्ष का किया हुआ पाप नष्ट हो जाएगा, जो तुम्हारा दर्शन करके तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके से किए किए हुए हुए अनजान में तथा दृष्टि पड़ने के कारण स्वतः हो जाने वाले पातक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है इस प्रकार कपिला को वरदान देकर देवता आदि जैसे आए थे वैसे लौट गए और वह गौ लोकों का उद्धार करने के लिए संपूर्ण लोकों में विचरने लगी उसी के शरीर से नौ कपिलाएं और उत्पन्न हुई ये सब के सब जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरती रहती हैं इसलिए परलोक में हित चाहने वाले पुरुष को कपिला गौ का दान अवश्य करना चाहिए जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गौ दान में दी जाती है उस समय उसके सींगों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं सिंगों के जल में चंद्रमा और वज्रधारी इंद्र रहते हैं सिंगों के बीच में ब्रह्मा तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है दोनों कानों में अश्विनी कुमार नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य दातों में मरुदगण जेहुआ में सरस्वती रोम रोमकूपों में मुनि चमड़े में प्रजापति श्वासों में शरंग पद और क्रम सहित चारों वेद नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प नीचे के ओठ में वशुगण मुख में अग्नि कक्ष में साध देवता गर्दन में पार्वती पेट पर नक्षत्र के स्थान में आकाश अपान में सप तीर्थ मूत्र में साक्षात गंगा जी गोबर में लक्ष्मी जी नासिका में ज्येष्ठा देवी नितंबों में पितर पूछ में भगवती रमा दोनों पछलियों में विश्वेदेव, छाती में सत्यधारी कार्तिकेय घूटनों जंघों और उर्वों में पांच वायु खुरों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं रति मेधा क्षमा चाह सदा, श्रद्धा शांति धृति स्मृति कीर्ति दीप्ति क्रिया कांति तृष्टि पुष्टि संतति दिशा और प्रदिशा आदि देवियाँ सदा कपिला गौ का सेवन किया करती हैं देवता पितर गंधर्व अपसराएं लोक द्वीप समुद्र गंगा आदि नदियाँ तथा अंगों और यज्ञों से ही संपूर्ण वेद नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति किया करते हैं वे कहते हैं संपूर्ण देवताओं से वंदित पुण्यमयी कपिला देवी तुम्हें नमस्कार है ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्नि से उत्पन्न किया है तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति है समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप है और तुम सबका शुभ करने वाली हो समस्त देवता आकाश में खड़े होकर बारम्बार कहा करते हैं अहो यह कपिला गौ रूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है यह सब दुखों को दूर करने वाला है आह यह धर्म से उपार्जित शुद्ध श्रेष्ठ और महान धन है कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी संपूर्ण मनुष्यों को ब्रह्मलोक में ले जा सकती है पृथ्वी घोड़ा सोना गौ चांदी तिल और जौ यह पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करने से दाता को महान आनंद की प्राप्ति होती है युधिष्ठिर ने पूछा देव देवेश्वर अव्य अर्थात यज्ञ और कव्य अर्थात श्राद्ध का उत्तम समय कौन सा है उसमें किन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और किनका परित्याग भगवान ने कहा युधिष्ठिर देव कर्म अर्थात यज्ञ पुर्वाह काल में करना चाहिए और पितृकर्म श्राद्ध अपराह काल में अयोग्य समय में किया हुआ दान राजस माना गया है जिसके लिए लोगों में ढिंडोरा पीटा गया हो जिसमें से किसी असत्यवादी मनुष्य ने भोजन कर लिया हो तथा जो कुत्ते से छू गया हो उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए पतित जल और उन्मत्त ब्राह्मण जितने भी मिले उनका देव यज्ञ और पितृयज्ञ में सत्कार नहीं करना चाहिए नपुंस अंगहीन घोड़ी और राजयक्षमा तथा मृगी का रोगी भी में में आदर के योग्य नहीं माना गया है। वैद्य पुजारी, झूठे नियम धारण करने वाले पाखंडी तथा बेचने वाला ब्राह्मण, सत्कार पाने के अधिकारी नहीं है नाचने कूदने वाले बाजा बजाने वाले बकवादी पहलवान अग्निहोत्र न करने वाले मुर्दा ढोने वाले चोरी करने वाले शास्त्र विरुद्ध कर्म में संलग्न रहने वाले और अपरिचित ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने योग्य नहीं माने जाते जो किसी समुदाय के पुत्र हों अर्थात जिनके पिता का निश्चित पता ना हो तथा जो पुत्र का धर्म के अनुसार नाना के घर में रहते हों वे ब्राह्मण भी श्राद्ध के अधिकारी नहीं है युद्ध में लड़ने वाला रोजगार करने वाला तथा पशु पक्षियों की बिक्री में जीविका चलाने वाला ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने का अधिकारी नहीं है सुपात्र ब्राह्मण का मिलना जिस समय भी ब्राह्मण दही घी, कुशा, फूल और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाए उसी समय श्राद्ध का दान आरम्भ कर देना चाहिए जो ब्राह्मण सदाचारी थोड़ी सी आजीविका पर गुजारा करने वाले दुर्बल तपस्वी और भिक्षा से निर्वाह करने वाले हों वे यदि याचक होकर कुछ मांगने आए तो दान का महान फल होता है यदि इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर धनहीन और उपकार न करने वाले वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान करो यदि तुम अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हो तो जो दान तुम्हे प्रिय लगता हो तथा जिसे वेद ब्राह्मण पसंद करते हो वही दान करोड़ अब नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन सुनो जो ब्राह्मण गुरु की रक्षा अथवा अपने को भय से बचाने जो पराई स्त्री का अपहरण करते और स्त्री के साथ व्यवचार करते और दूसरों की स्त्रियों को दूसरे पुरुषों से मिलाया करते हैं वे भी नरक में पड़ते हैं चुगलखोर घर में सेंध खोदने वाले अथवा सुलह की शर्त तोड़ने वाले पराय धन से जीविका चलाने वाले वर्ण और आश्रम से विरुद्ध करने वाले पाखंडी, पापाचारी, वेद बेचने वाले, वाले, वाले वेदों वेदों की निंदा करने के लिखने वाले, तथा रस विष और दूध की बिक्री करने वाले मनुष्य भी नरक गामी होते हैं जो नराधम धन के लोभ से अथवा आशक्तिव चांदों को भी दूध देते हैं पशुओं का दमन करते उन्हें नाथते और बंधिया करते हैं वे नरक में पड़ते हैं जो सामर्थ्य होते हुए भी धन के लोभ से दान नहीं करते दीनों और अंधों पर कृपा दृष्टि नहीं रखते तथा चिरकाल तक अपने साथ रहे हुए सहनशील जितेंद्रिय दुर्बल एवं बुद्धिमान मनुष्यों को भी काम निकल जाने पर त्याग देते हैं वे नरक नरकघामी होते हैं जो बच्चों बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्यों को कुछ न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाते हैं उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है प्राचीन काल के ऋषियों ने इस प्रकार प्रकारी मनुष्यों का वर्णन किया है अब स्वर्ग में जाने वालों लगे रहते हैं जो उपाध्याय की सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं रखते वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं जो मधु मांस मदिरा से निवृत्त होकर उत्तम व्रत का पालन करते के के के संसर्ग से बचे रहते, माता पिता की सेवा करते, भाइयों प्रति स्नेह रखते, भोजन के समय घर से बाहर निकलकर अतिथि सेवा करते अतिथियों में प्रेम रखते और उनके लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते वे स्वर्ग कामी होते हैं जो दरिद्र मनुष्यों की कन्याओं का धनियों से ब्याह करा देते अथवा स्वयं धनी होते हुए भी दरिद्र की कन्या से विवाह करते हैं तथा जो श्रद्धा पूर्वकों का दान करते हैं वे गामी होते हैं जो मार्ग में जिज्ञासा करने वाले पथिकों को अच्छे बुरे सुखदायक और दुखदायक मार्ग का ठीक ठीक परिचय दे देते हैं तथा जो अमावस्या पूर्णिमा चतुर्दशी अष्टमी इन तिथियों में दोनों संध्याओं के समय आरधा नक्षत्र में जन्म नक्षत्र में विश्व योग में और श्रवण नक्षत्र में स्त्री समागम से बचे रहते हैं वे मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं राजन इस प्रकार हव्य कव्य के विधान का समय बताया गया और स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले धर्म अधर्मों का वर्णन किया गया अब और क्या सुनना चाहते हो युधिष्ठिर ने पूछा भगवान मनुष्य ब्राह्मण की हिंसा किए बिना ही ब्रह्मत्या के पाप से कैसे लिप्त हो जाता है इस विषय को ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन, जो राजा है। कहते हैं जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष वेद वेदता ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है वह भी ब्रह्मघाती है जो क्रोध में भर कर किसी आश्रम घर गाँव अथवा नगर में आग लगा देता है प्यास से तड़पते हुए गांवों को पानी के निकट पहुंचने में बाधा डालता है तथा वैदिक श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बुझे दोषारोपण करता है वह भी हत्या के पाप का भागी होता है जो अंधे पंगु और गूंगे मनुष्य का सर्वस्व हरण कर लेता है जो मूर्खता वश गुरु को तू कहकर पुकारता ओंकार के द्वारा उनका तिरस्कार करता तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है उसे भी ब्रह्म घाती ही कहते हैं जो मनुष्य क्रोध या द्वेष के कारण अथवा कटु वचन या फटकार सुनकर ऋतुकाल में स्त्री के पास नहीं जाता तथा जो दरिद्र मनुष्य का सर्वस्व छीन लेता है वह भी ब्राह्मण की हत्या करने वाला ही माना गया है युतिष्ठ ने कहा भगवान जो दान सब शब्दों में श्रेष्ठ माना गया हो उसको बतलाइए तथा जिन ब्राह्मणों का अन्न खाने योग्य न हो उनका परिचय दीजिए भगवान ने कहा राजन ब्रह्मा आदि सभी देवता अन्य की प्रशंसा करते हैं तथा तो अन्य के समान दान न कोई हुआ है न होगा क्योंकि अन्य ही इस जगत में बल देने वाला है तथा तो तो अन्य के ही आधार पर प्राण टीके रहते हैं अब मैं उन लोगों का परिचय दे रहा हूं जिनका अन्य ग्रहण करने योग्य नहीं माना जाता है ध्यान देकर सुनो यज्ञ में दीक्षित कदर्य क्रोधी छठ सापग्रस नपुंसक भोजन में भेद करने वाले वैद्य, दूध, उठ भोजी वर्ण संकर मनुष्य का अन्य शुद्र की जूठन तथा शत्रु का अन्न नहीं खाना चाहिए इसी प्रकार पतित जुगलखोर, यज्ञ का फल बेचने वाले लट, पकड़ा कपड़ा बुनने वाले जुलाहे कृतज्ञ, हम्बस्ट निषाद रंगभूमि में नाटक खेलने वाले सुनार बीना बजा जीने वाले हथियार बेचने वाले सूत शराब बेचने वाले धोबी स्त्री के वश में रहने वाले क्रूर और भैंस चलाने वाले का अन्न भी अग्राह्य माना गया है जिनके यहाँ मरना सोच के दस दिन न बीते हों उनका तथा वेश्याओं का अन्न नहीं खाना चाहिए कैदी जुआरी दुतविद्या जानने वाले परिवित विवाहित छोटे भाई के अविवाहित बड़े भाई और परिवेता अविवाहित बड़े भाई के विवाहित छोटे भाई का अन्न भी खाने योग्य नहीं है जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो उस कन्या के साथ विवाह करने वाले ब्राह्मण त्याग कर देना चाहिए राजा का अन्न तेज का शुद्र का अन्न ब्राह्मण का सुनार का अन्न आयु का और समार का अन्न श्रेयस का नाश करता है किसी समूह का और वेश का अन्न भी माना माना गया है। माना गया है। है। वैद्य का का अन्य अन्य तथा के के पति समान इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए जो उनका अन्न खाता है वह उनके चमड़े रोए और हड्डी का ही भोजन करता है यदि अनजान में इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो तीन दिन उपवास करना चाहिए किन्तु जान एक बार भी इनका अन्न खा लेने पर को प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए पांडुनंदन अब मैं दोनों का यथार्थ फल बतला रहा हूं। सुनो, जल दान करने वाले को होती है, अन्न दान वाले को अक्षय सुख मिलता है तिल का दान करने वाला मनुष्य मन के अनुरूप संतान और दीप दान करने वाला पुरुष उत्तम नेत्र पाता है भूमि देने वाले को भूमि सुवर्ण दान करने वाले को दीर्घ गृह देने वाले को सुंदर भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है सुख का अनुभव करता है सवारी और सया दान करने वाले पुरुष को स्त्री की तथा अभय दान देने वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है धान्य दान करने वाला मनुष्य स्व शाश्वत सुख पाता है और वेद प्रदान करने वाला पुरुष पर ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है जो सोना पृथ्वी गौ अश्व बकरा वस्त्र सैया और आसन आदि वस्तुओं को सम्मानपूर्वक ग्रहण करता तथा तो जो दाता न्यायानुसार आदर पूर्वक दान करता है वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं परंतु जो इसके विपरीत अनुचित रूप से देते और लेते हैं उन दोनों को उन नरक में गिरना पड़ता है विद्वान पुरुष कभी झूठ न बोले तपस्या करके उस पर गर्व न करे कष्ट में पड़ जाने पर भी ब्राह्मणों का अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे झूठ बोलने से यज्ञ का गर्व करने से तपस्या का ब्राह्मण के अपमान से आयु का और अपने मुंह से बखान करने पर दान का नाश हो जाता है जीव अकेले जन्म लेता अकेले मरता तथा अकेले ही पुण्य और पाप का फल भोगता है बंधु बांधव मनुष्य के मरे हुए शरीरों का काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर डालकर मुंह फेरकर चल देते हैं उस समय केवल धर्म ही जीवन के पीछे जीव के पीछे पीछे जाता है मनुष्य का मन भविष्य के कर्मों का हिसाब लगाया करता है किंतु काल उसके नासवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता रहता है इसलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तन नरक के पार हो जाता है जिन्होंने अधिक जल से भरे हुए अनेकों सरोवर धर्मशालाएं कुएं और सुंदर पौसले बनवाए हैं तथा जो सदा अन्न का दान करते और मीठी वाड़ी बोलते हैं उन पर यमराज का जोर नहीं चलता